देवी भागवत प्रथम स्कंध सूर्य कहते हैं मधु और कैटअप बड़े बलवान थे उन्हें देखकर ब्रह्मा जी उपाय सोचने लगे सभी शास्त्रों के वे जानकार थे युद्ध संबंधी साम दान दंड और भेद आदि अनेकों उपाय उनके सामने आए सोचा इन राक्षसों में वास्तविक कितना बल है यह मैं बिल्कुल नहीं जानता शत्रु का बल जाने बिना युद्ध में प्रवृत्त हो जाना ठीक नहीं समझ आ जाता ये बड़े दुष्ट और अभिमानी है यदि मैं इनसे विनती करूं तो यह निश्चित है मैंने स्वयं ही अपनी दुर्बलता प्रमाणित कर दी फिर निर्बल सिद्ध हो जाने पर तो इनमें से कोई एक ही मुझे मार डालेगा इस अवसर पर कुछ दे भी काम चलाना ठीक नहीं जरता और भेद तो किया ही जाए किस प्रकार अतः अब शेष नाग की सैयाह पर सोए हुए जो भगवान विष्णु हैं उन्हें जगाऊं इनके चार भुजाएं हैं और असीम बल है यही मेरा दुख दूर कर सकेंगे इस प्रकार मन ही मन सोचकर कर ब्रह्मा जी कमल की डंडी पकड़े हुए संताप हारी श्रीहरि के पास पहुँचे और उनके शरणापन हो गए उस समय जगत प्रभु श्री विष्णु गाढ़ी नींद में सोए हुए थे अनेक सुंदर शब्दों से संबोधित करके ब्रह्मा जी ने उन्हें जगाने के लिए स्तवन आरंभ कर दिया ब्रह्मा जी के स्तुति करने पर भी भगवान विष्णु की नींद नहीं टूटी उन पर योग निद्रा का पूरा अधिकार जम चुका था तब ब्रह्मा जी सोचने लगे अब शक्ति के प्रभाव से पूर्ण प्रभावित होकर खूब गाढ़ी निद्रा में मग्न हो गए हैं अतः वे जाग न सके इस, इस स्थिति में मुझ दुखी जन का क्या कर्तव्य होता है अभिमान में चूर रहने वाले ये दानव मुझे मारने के लिए समीप आ गए अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? कहीं कोई मेरा रक्षक नहीं दिखता ब्रह्मा जी मन ही मन सोचने के पश्चात एक निर्णय पर पहुंचे फिर तो चित्त को एकाग्र करके उन्होंने योग निद्रा की स्थिति आरम्भ कर दी उनके मन में ऐसा विचार स्थिर हुआ कि अब केवल भगवती शक्ति ही मेरी रक्षा करने में समर्थ हैं जिनके प्रभाव से भगवान विष्णु अचेत से हो गए हैं हिल हिलडुल तक नहीं सकते जिस प्रकार मरा हुआ प्राणी शाब्दिक गुणों को समझने में असमर्थ हो जाता है इस समय ठीक वही दशा इन भगवान श्री विष्णु की हो गई है नींद से आंखें बंद हैं ये कुछ जानते ही नहीं इनकी मैंने निरंतर इतनी स्तुति की फिर भी ये निद्रा को दूर न कर सके समझ गया इनके वश में निद्रा नहीं है किंतु यही निद्रा के अधीन होकर रहते हैं जो जिसके वश में रहता है वह उसका अनचर है यह बिल्कुल निश्चित बात है इससे सिद्ध हो गया ये भगवती योग निद्रा इन लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु की भी अधिष्ठात्री हैं लक्ष्मी जी भी इन्हीं के अधीन हो गई क्योंकि पतिदेव विष्णु ही जब अधीन हो गए तब उनकी अलग सत्ता कहाँ इससे निश्चित होता है कि यह अखिल ब्रह्मांड भगवती योग निद्रा के अधीन है मैं विष्णु शंकर सावित्री लक्ष्मी और उमा सभी इन्हीं योग निद्रा के शासन सूत्र में बंधे हैं इस विषय में अब सोचने विचारने का तो कोई अवसर ही नहीं रहा जब साधारण मनुष्यों की भांति स्वयं भगवान विष्णु ही इसके प्रभाव से प्रभावित होकर दीन में अचे से हो गए हैं तब अन्य महात्मा पुरुषों पर इनका अधिकार है या नहीं यह तो विचार ही नहीं उठ सकता इसलिए अब मैं इन भगवती योग निद्रा की स्तुति करूं जिनकी कृपा से जग कर भगवान विष्णु युद्ध में मेरी सहायता करने में तत्पर हो सकेंगे उस समय ब्रह्मा जी कमल पर विराजमान थे वे अपने मन में उपरयुक्त विचार निश्चित करके भगवान विष्णु के अंगों में शोभा पाने वाली उन भगवती योग निद्रा की स्तुति करने लगे